श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद साठ नौ दिसंबर अठारह सौ दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भक्ति योग समाधि तत्व और महाप्रभु की अवस्थाएं हठ योग और राजयोग नौ दिसंबर अठारह रविवार अगहन शुक्ला दशमी दिन के दो बजे होंगे श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं अधर मनोमोहन ठनठनिया के शिवचंद्र राखाल मास्टर हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं हादरा भी उस समय वही रहते थे श्री रामकृष्ण महाप्रभु की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति चैतन्य देव को तीन अवस्थाएं होती थी बाह्य दशा तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था अर्थबाह्य दशा तब कारण शरीर में कारणानंद में चला जाता था अंतरदशा तब महाकारण में मन लीन हो जाता था वेदांत के पंच कोश के साथ इसका यथार्थ मेल है स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोष सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोष कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोष महाकारण पंच कोशों से परे हैं महाकारण में जब मन होता था तब वे समाधि हो जाते थे इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जृढ़ समाधि है चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम संकीर्तन करते थे बाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे अंतर दशा में समाधिस्थ हो जाते थे मास्टर स्वागत क्या श्री रामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की ओर ही संकेत कर रहे हैं चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्था होती थी श्री रामकृष्ण श्री चैतन्य भक्त के अवतार थे वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देते देने के लिए आए थे उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं एक भक्त जी हठयोग कैसा है श्री कृष्ण। हठ योग में शरीर की ओर मन ज़्यादा देना पड़ता है अंतर प्रक्षालन के लिए हठयोगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है लिंग के द्वारा दूध पी दूध घी खींचता रहता है जिवा सिद्धि का अभ्यास करता है आसन साधक कर आसन साध कर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है यह सब कार्य वायु के हैं तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीव घुसेड़ दी थी बस उसका शरीर स्थिर हो गया लोगों ने सोचा यह मर गया कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा कालांतर में वह कब्र धस गई तब एका एक उसे चेत हुआ चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा यह देखो कलाबाजी यह देखो गिरहबाजी सब हंसते हैं यह सब सांस की करामात है वेदांतवादी हठयोग नहीं मानते हठयोग और राजयोग राजयोग में मन के द्वारा योग होता है भक्ति के द्वारा विचार के द्वारा भी योग होता है यही योग अच्छा है हठयोग अच्छा नहीं क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है श्री राम कृष्ण की तपस्या श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त और भविष्यत महातीर्थ मूर्ति दर्शन श्री राम कृष्ण नौबतखाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं मड़ी नौबत खाने के बरामदे में एक और बैठे हुए घेरे के आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं क्या वे ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं श्री राम कृष्ण झाऊ की ओर गए थे मुँह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए श्रीराम कृष्ण क्यों जी जहां बैठे हुए हो हु, तुम्हारा काम जल्दी होगा कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा यह यह करो चौंक कर वे श्रीराम कृष्ण की ओर ताकते रह गए अभी तक आसन भी नहीं छोड़ा श्रीराम कृष्ण तुम्हारा समय हो आया है जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक है यह कहकर श्री राम कृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया श्री राम कृष्ण यह नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनी पड़े परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था न जाने कहां दिन पार हो जाता था केवल माँ माँ कहकर पुकारता था और रोता था मणि श्री राम कृष्ण के पास लगभग दो साल से आ रहे हैं वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं श्री राम कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है विवाह भी किया है केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है परंतु जब से वे श्री राम के पास आए तब से यूरोपीय पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अनोले अनोने जान पड़ते हैं अब दिन रात केवल श्री राम कृष्ण को देखना और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं आजकल श्री राम कृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं श्री राम कृष्ण ने कहा है साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है उन्होंने यह भी कहा है ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है श्री राम कृष्ण कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा यह, यह करो तुम एकादशी का व्रत करना तुम लोग अपने आदमी हो आदमी हो नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे कीर्तन सुनते सुनते राखाल को मैंने देखा था वह ब्रजमंडल के भीतर था नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है और हीरानंद उसका कैसा बालकों का स्वभाव है उसका भाव कैसा मधुर है उसी भी देखने को जी चाहता है मैंने श्री गौरांग के सांगों पांगों को देखा था भाव में नहीं इन्हीं आँखों से पहले ऐसी अवस्था थी कि शादी दृष्टि से सब दर्शन होते थे अब तो भाव में होते हैं शादी दृष्टि से श्री गौरांग के सब सांगों पांगों को देखा था उसमें शायद तुम्हें भी देखा था और शायद बलराम को भी किसी को देखकर झट उठकर क्यों खड़ा हो जाता हूं, जानते हो आत्मियों को दीर्घकाल के बाद देखने से ऐसा ही होता है माँ से रो रो कहता था माँ भक्तों के लिए मेरा जी निकल रहा है उन्हें शीघ्र मेरे पास ला दे जो कुछ मैं सोचता था वही होता था पंचवटी में मैंने तुलसी कानन बनाया था जब ध्यान करने के लिए बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बाँध की कमनियों का घेरा लगा दूं इसके बाद ही देखा जार में बहकर कुछ कमानियों का घट्ठा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर लग गई है ठाकुर में एक कहार रहता था आनंद से नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनाई जब यह अवस्था हुई तब और पूजा न कर सका कहा माँ मुझे कौन देखेगा माँ में ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना भार खुद ले सकूँ और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है भक्तों को खिलाने की इच्छा होती है सामने पड़ जाने पर किसी को कुछ देने को भी इच्छा होती है माँ यह सब किस तरह होगा माँ तुम एक बड़ा आदमी मेरी सहायता के लिए दे दो इसीलिए तो मथुर बाबू ने इतनी सेवा की और भी कहा था माँ मेरे तो सब संतान होंगी नहीं परंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे इसी तरह का एक बालक मुझे दो इसीलिए तो राखाल आया जो जो आदमी हैं उनमें कोई अंश है और कोई कलाम श्री राम कृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं केवल मास्टर साथ हैं और कोई नहीं श्री राम कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे विविध वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से देखो मैंने एक दिन खाली मंदिर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी इस पर तुम्हारा विश्वास होता है मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाह हो रहे वे पंचवटी की शाखा से दो चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं श्री राम के यह दाल गिर गई है देखते हो मैं इसके नीचे बैठता था मास्टर मैं इसकी एक छोटी सी दाल तोड़ ले गया हूँ उसे घर में रख दिया है श्री राम कृष्ण साहस क्यों मास्टर देखने से आनंद होता है सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी श्री राम कृष्ण साहस किस तरह का तीर्थ क्या पानी हाटी की तरह का पानीहाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पंडित का महोत्सव होता है श्री रामकृष्ण प्राय हर साल यह महोत्सव देखने जाया करते हैं और कीर्तन के बीच में प्रेम और आनंद से नृत्य किया करते हैं मानव भक्तों की पुकार सुनकर श्री गौरांग स्थिर नहीं रह सकते संकीर्तन में स्वयं जाकर अपनी प्रेम मूर्ति के दर्शन करा, कराते हैं हरिकथा प्रसंग संध्या हो गई श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं क्रमशः मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी शंख और घंटे बजने लगे मास्टर आज रात को यही रहेंगे कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने मास्टर से भक्तमाल पढ़कर सुनाने के लिए कहा मास्टर पढ़ रहे हैं जयमल नाम के एक शुद्ध चित्त राजा थे भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अचल प्रीति थी नवधा भक्त के जजन में वे इतने दृढ़ थे कि पत्थर पर खींची हुई रेखा की तरह उनका खास न हो पाता था वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम श्यामल सुंदर था श्यामल सुंदर को छोड़ वे और अन्य किसी देवी देवता को मान, मानो जानते ही न थे उन्हीं पर उनका चित्त लगा रहता था सदा दृढ़ नियमों से वे दस दंड दिन चढ़ते तक उस मूर्ति की पूजा किया करते थे अपने पूजन में वे इतने दृढ़ निश्चय थे कि चाहे राज्य और धन का नाश हो जाए चाहे वज्रपात हो तथा तो पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंची उसने सोचा यह तो शत्रु को पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया जिस समय राजा जयमल पूजन के लिए बैठे थे उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध की घोषणा कर दी राजा के आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती अतः राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा की राह देखती रही तब तक शत्रु ने उनका किला घेर लिया तथापि उन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया निरुद्वेग होकर पूजन करते रहे इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी मिलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो नहीं तो सब कुछ चला जाएगा तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है शत्रु चढ़ आया अब किला तोड़ना ही चाहता है महाराज जयमल ने कहा माता तुम क्यों दुख कर रही हो जिसने यह राग राजपाड़ दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी अकेले ही शत्रुओं का संघार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर कर सुंदर जहां के तहां हो रहे पूजा अर्चना समाप्त होने पर राजा जयमल बाहर आकर देखते हैं कि सामने उनका घोड़ा पसीने से तर हो हाफ्ता खड़ा है वे पूछने लगे मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और उसे यहाँ बांध गया सभी कहने लगे कि यह तो हम कुछ भी नहीं जानते राजा के मन में संदेह हुआ और यही सोचते हुए वे सेना सहित युद्ध भूमि की ओर बढ़े जाकर उन्होंने देखा कि सारी शत्रु सेना रणभूमि में लौट रही है केवल शत्रु पक्ष का राजा भर बचा है विस्मित होकर राजा जयमल इसका कारण पूछने लगे इतने में वह प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा वह बोला आपके एक सिपाही ने अकेले ही इतना आश्चर्यजनक सिद्ध किया कि उनके सामने कोई टीक न सका वह अवश्य ही त्रिलोक विजयी है महाराज मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता बल्कि आप चलकर मेरा भी राज्य ले लें परंतु मुझे आप इतना बताइए कि वह सांवला सिपाही कौन था केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है जयमल को समझने में देर नहीं लगी कि यह सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है यह मर्म जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमल के चरण पकड़कर कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूँ कृपा कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार करे पाठ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं श्री राम कृष्ण इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था इन सब बातों पर मास्टर भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था इस पर विश्वास होता है श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवार करते देखा था या नहीं यह सब समझ में नहीं आता वे सवार होकर आ सकते हैं परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं इस पर विश्वास नहीं जनता श्री राम कृष्ण साहसज पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएं लिखी हैं परंतु है सब एक ही ढर्रे की जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं मणि कहते हैं तुम तो मैं यहाँ आकर रहूँगा श्री राम कृष्ण अच्छा तुम लोग जो इतना आया करते हो इसके क्या माने हैं साधु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आकर देख जाते हैं तुम इतना आते हो इसके क्या माने हैं मणि तो चकित हो गए श्री राम कृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे श्री राम कृष्ण मणि से अंतरंग न होते तो क्या आते अंतरंग अर्थात आत्मीय अपना आदमी जैसे पिता पुत्र भाई बहन सब बातें मैं नहीं कहता नहीं तो फिर क्यों आओगे सुखदेव ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे जनक ने कहा पहले दक्षिणा दो सुखदेव ने कहा जब तक उपदेश नहीं मिल जाता तब तक कैसे दक्षिणा दूं? जनक ने हंसते हुए कहा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़े ही रह जाएगा इसीलिए हमने पहले दक्षिणा की बात कही सेवक की विचार तरंगे शुक्ल पक्ष है चांद निकला है मणि काली मंदिर के उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं रास्ते के एक ओर श्री कृष्ण का कमरा नौबत खाना बकुलतला और पंचवटी है दूसरी ओर ज्योत्नापूर्ण भागीरथी बह रही है मणि मन ही मन कह रहे हैं क्या सचमुच ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं श्री राम कृष्ण तो ऐसा कहते हैं उन्होंने कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा ऐसा ऐसा करो अर्थात उन्होंने थोड़ी साधना करने के लिए कहा अच्छा मेरा तो विवाह हो चुका है लड़के बच्चे भी हुए हैं क्या इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है थोड़ा सोच कर अवश्य ही किया जा सकता है नहीं तो ये वैसा क्यों कहते उनकी कृपा होने से क्या नहीं होगा सामने यह जगत दिखाई दे रहा है ये सूर्य चंद्र तारे जीव चौबीस तत्व ये सब कैसे उत्पन्न हुए इनका करतार कौन है मैं उनका कौन हूँ यह न जानने पर जीवन ही व्यर्थ है श्री राम पुरुष श्रेष्ठ हैं ऐसे महापुरुष मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा है अन्यथा ये माँ माँ कहते हुए दिन रात किसके साथ बातचीत करते रहते हैं अन्यथा ईश्वर पर इनका इतना प्रेम कैसे हो सकता है इतना प्रेम कि एकदम बाह्य ज्ञान रहित हो जाते हैं समाधि मग्न जड़वत हो जाते हैं फिर कभी प्रेम में मतवाले होकर हंसते रोते नाचते और गाते हैं